श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकमृतणेशरे श्रीरामकृष्ण भक्त सह तथा ठनने थन सिद्धेश्वरी मंदर प्रति गमन प्रथम प्रच्छेद प्रभु श्री राम काली दक्षिणेशरकामंदर भक्त सह भा डिसेंबर मसल से नवम दिवस त्यशीत अधिकादतम ख्रीष्टवर्षीय अग्रहाणमास चिशति चुत दिवस शुक्ला दशमीतिथि दिताबेला प्रभु श्रीरामकृष्ण स्व प्रकोष्ठे तघुखट्टाया उपवीश्य भक्त सह हरिकथा करो अधर मनोमोहन ठनठने स्थानस्य से शिवचंद्र मास्टर महाशय हरीश इदयो नेके उपविष्टा हाजरास तदनी त्र निवस श्री प्रभु महाप्रभो दशा वर्णय भक्तिगत्व तथा महाप्रभोर्दर्स योग, चैतन्य देवस्य अवस्था सज्जाते स्म प्रथमत बाह्यदशा तदाथूल सूक्ष्मी तन अभवत अर्थ बाह्यदशा तदा कारण शरीरे मनोगत तृतीयत अंतर्दशा तदा महाकारणे मनो लियते स्मा। वेदांतस्य पंच अस्य लीय वेदा पंचकोश अहुल्यन साम्यमस्थूलशर अन्नमय प्राणमयकोश् सूक्ष्मशर मनोमय विज्ञानमयकोश कारण कोश कारणशरीर आनंदमयकोश इत महाण पंचकोषातीती महाकार मनो लीयते स्म नाम निर्विकल्प अस निर्विप सधिजडस यदा बाह्य दशापन्न चैतन्यदेवस्त सनाम संकर्तन कुर्वा आसी अर्धबादशायाँ भक्त नृत्य स्म अदशायाँ सो बभूव किम स्वगत कि समस्तं अवस्था जातं, एवं चैतन्य एवं अभूत, चैतन्यवूथ श्रीरामकृष्ण चैतन्यो भक्व जीवान जीवान्क्ति शिक्षापय आगता तस्तुद हठ्योग कथमी नापेक्ष से कशन भक्त श्रीमन हठ्योग कीदृश् श्री हठ्योगे शरीर प्रति अदीक मनोनिवेश कर्तव्य आंतर प्रक्षा वैष्णव गुह्यक्षा विदधति लिंग दुग्धम घतंच सकर्षति जिह्वा सिद्धि अभ्यसती आसनस्थ क्वचि शून्य उत्पतार वायुकार्यं, वायुकार्यम इंद्रज प्रदर्शयन कचितालू रश् प्रवेश तत्णमे तस् शरीर निस्पन्द जात अन्मन अमन मृत बहुवर्षा स मृतसथ आसी बहुका परं तधान के कारण भगवान जाता स जनस्तदा सहसा सचेतनो सचेतनोंभू प्रतिबोधा अनतरमें स चित्कार कर्म आरभे कुहुक प्रवर्तता कुहुक प्रवर्तता हा त वायु कार्य हठयोग वेदातवादि नान्वे हठ्योगस्तः राजजयोगे राज मनसा भवती। भक्त्या भक्तियाचारेण योगो स गरीयान अठ योग न साधीयान कलो अन्नगत प्राणह, मानवह,